साधो भाई ऐसा सा देश मस्ताना साधो ऐसा सा देश मस्ताना साधु है देश मस्ताना व्यापक ए गोचर पूरण व्यापक है कय गोचर पूरण ज्ञानी संत पिछाना साधु ऐसा देश मस्ता साधु भाई ऐसा देश समस्ताना सबका साथी संग में रहता सबका साथी संग में रहता भूला भ्रम ज्ञाना सबका साथी संगम रहता भूला भ्रम ज्ञान ज्ञानी भेद छेद ब्रह्म भांति ज्ञानी भेद छेद ब्रह्म भांति पहुँचे ठेठ ठिकाना सदुभ ऐसा दे समस्ताना साधो है सादे समस्ताना साधन संग सतगुरु की कृपा परमा पुरसारथ परमाना साधन संग सतगुरु की कृपा पुरसारथ परमाना ज्ञानी जन पहुँचे निश्चय कर ज्ञानी जन पहुँचे निश्चय कर भटकत फिरे ज्ञाना ज्ञानी जन पहुँचे निश्चय कर भटकत फिरे ज्ञाना हरी राम बैरागी आदि प्रख्याया पयाना हरी राम बैरागी आदि प्रख्या पय बाना अचल राम जी उत्तम राम जी असल पाया स्थाना अचल राम जी उत्तम राम जी असल पाया स्थाना राम प्रकाश राही पथ मत का पाया परम निर्वाणा राही प्रका राम प्रकाश राही पथ का पाया परम निर्बाना साधु भई ऐसा देश मस्ताना साधु ऐसा देश मस्ताना सही कहा है राम जी को संतो साधु पुरुषों वह देश मस्ताना है मस्ती का महासागर है आनंद का महासागर है उसको पीते ही मस्ताना हो जाते साधो भाई ऐसा देश मस्ताना वह जो हमारा देश है वो बिल्कुल मस्ती से परिपूर्ण है आनंद से परिपूर्ण है आनंद से भरा हुआ है व्यापक एक अगोचर पूर्ण ज्ञानी संत पिछाना ज्ञानी संत का करना है कि व्यापक जो सर्वत्र है सब में है वह मात्र वही पूर्ण है जहाँ जाया भी नहीं जाता है लेकिन जाया भी जाता है जिसका कोई नाम रूप नहीं है लेकिन सब नाम रूप उसी के हैं सभी अखिल ब्रह्मांड अनेकानक अनेक ब्रह्मांड उसी में हैं और वही सब में विराजमान है फिर भी सबसे अलग थलग भी है ऐसी स्थिति है जो तो सबका साथी संग में रहता भूला ब्रह्मव्या जो सबका साथी है जो सबका हितैषी है वह परमात्मा वह पूर्ण पुरुष ही सबका साथी है हमारे आप में वही तो विद्यमान है तब तो हम हैं या जड़ चेतन सभी वस्तुओं में वही वो स्थित है तभी तो सबका अस्तित्व है यदि वो नहीं रहेगा तो किसी का अस्तित्व नहीं रह पाएगा इसलिए कहते हैं सबका साथी तो वही है जो हमारे अंग संग रहता है हर समय साथ रहता है अन्य संसार के साथी तो कभी अलग भी हो जाते हैं लेकिन वो हमसे अलग नहीं होता है हर समय साथ रहता है तो सबका साथी संग में रहता भूला भ्रम अज्ञान लेकिन इसको हम भूले हुए हैं भ्रम और अज्ञान के कारण अज्ञान के कारण और भ्रम के कारण रस्सी को साफ समझ लेने का भ्रम हो गया है नकल को असल समझ लेने का भ्रम हो गया है विष को आमृत समझ लेने का भ्रम हो गया है जिसके कारण हम उसको नहीं समझ पाते हैं ज्ञानी भेद छेद भ्रम भांति पहुँची ठीक ठिकाना लेकिन ज्ञानी पुरुष इन सभी को भेद को जान गया है सभी भ्रम को भेद कर सभी भ्रमों को मिटाकर और अपने मूल ठिकाने पहुंच चुका होता है इसीलिए वह लोगों को संदेश देता है कि संसार में रहते हुए भी संसार में न रहना न रहने की योग्यता प्राप्त करनी है जिस प्रकार कमल इस संसार में रहते हुए भी इस पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं चपकती उसी प्रकार साधक को चाहिए कि उस ऐसी वृत्ति को अपनाए साधना के माध्यम से कृपा से कि संसार के सभी कार्य को एक संसारी जन जैसा करते हुए निष्काम भाव से करते हुए कर्ता में अकर्ता का भाव करते हुए संसार में भी रहे और वहाँ भी रहे यही एक तरीका है और दूसरा तरीका नहीं है यदि हम सकाम भाव से करते हैं विषयों का स्वाद लेने के लिए करते हैं विषयानंद में डूबना चाहते हो तो वो सकाम कर्म हो जाएगा फिर भोग बनेगा लेकिन यदि निष्काम भाव से हम इसका उपभोग करते हैं तो भोगते हुए भी अभोगता रहते हैं करते हुए भी अकर्ता रहते हैं यदि हम प्रतिपल पल प्रति क्षण को सद्गुरु की याद कहते हैं साधन संग सदगुरु की कृपा पुरुषारत पर अज्ञानी जन पहुंचे निश्चय कर भटकत फिर अज्ञान तो साधु की संगत सत्संग साधना तथा सदगुरु की कृपा प्राप्त कर ही और अपने पुरुषार्थ के बल से क्योंकि ये भी एक पुरुषार्थ है साधना सत्संग को यह संसार का पुरुषार्थ तो पुरुषार्थी लोग कहते हैं बड़ा पुरुषार्थी है लेकिन सबसे बड़ा पुरुषार्थी तो यह है महावीर वो है जो इस मन से युद्ध करके इस संसार से युद्ध करके और अपने स्वरूप को जान ले ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और हालांकि संसार में भी पुरुषार्थी पुरुष होते हैं जो किसी भी कठिन कार्य को कर दिखाते हैं लेकिन महापुरुषार्थी तो वही हो सकता है जो इस संसार में रहते हुए भी संसार में न रह अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाए फिर वो महापुरुषार्थी है उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया तो ज्ञानी जन पहुंचे निश्चय कर भटकत फिरे अज्ञान भाना दिया अज्ञाना ज्ञानी जन तो इसको निश्चय कर लेते हैं यदि दृढ़ संकल्प कर लेते हैं फिर वहां पहुंच ही जाते हैं चाहे कठिनाइया कितनी ही क्यों ना आए लेकिन फिर भी वो पहुंच जाते हैं लेकिन बाकी जो अज्ञानी पुरुष हैं वो इस संसार के बहुत में भटकते ही रह जाते हैं और वह यहीं के ही रहते हैं जिसके कारण वो चौरासी लाभ जोनों में भ्रमण करते हैं अब ये बता रहे हैं कि कौन कौन लोग इस मार्ग पर चलकर उस मंजिल को पाए जैसे हरी हैं बैरागी परखे आप अबाना अपने आप को परखे इसके बाद अचल राम जी हैं उत्तम राम जी हैं असल पाया स्थाना ये लोग भी उस स्थान को पा गए और रामप्रकाश राही पथ मत का पाया परम निवाना तो राम जी भी इस मत का इस पथ का राहगीर बनकर अर्थात सत्संग करते हुए परम निर्वाण को प्राप्त